जन्मदिन है एक है ज्यष्ठ पूर्णिमा और एक है भाद्रपद की जो अष्टमी है कृष्ण जन्माष्टमी तो भगवान यहाँ जगन्नाथ देव का जो प्राकट्य है वो जैष्ठ पूर्णिमा में हुआ था और इसलिए भगवान का जो फेस्टिवल होता है जगन्नाथपुरी में उसको कहते हैं स्नान पूर्णिमा क्या कहते हैं स्नान पूर्णिमा तो भगवान जगन्नाथ प्रकट होने से पहले राजा इंद्रद्ना के बारे में सबने सुना है सुना है सबने तो राजा इंद्रद्ना की बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी क्योंकि जब उनका जो महल था उज्जैन में उज्जैन के राजा थे अवंती के तो उन्होंने अपने महल के साथ ही एक ऐसा एरिया बनाया था जहाँ वो ट्रैवलिंग करने वाले साधुओं के लिए निवास स्थान था तो जब ये साधु लोग उनके निकट वाले स्थान में रहते थे तो साधु लोग आपस में बहुत चर्चा करते थे तो एक बार एक साधु चर्चा कर रहे थे कि हम इस स्थान में गए नीलाचल गए जहाँ साक्षात नील माधव का हमने दर्शन किया जो चतुर्भुज रूप में है ऐसे बहुत चर्चा कर रहे थे कि भगवान आज भी पृथ्वी में नील माधव के रूप में निवास कर रहे हैं तो राजा ने जब ये सुना तो राजा इंद्रदमी की इच्छा हुई की मैं भी साक्षात परम भगवान की सेवा करना चाहता हूँ और आपने इन भौतिक इन आंखों से भगवान को देखना चाहता हूँ तो उन्होंने भगवान को ढूंढने के लिए अलग अलग चार दिशाओं में लोगों को भेजा फिर विद्यापति को भेजा हम जानते हैं विद्यापति आए और उन्होंने यहाँ उस समय शबर थे विश्वा वो भगवान की सेवा करते थे एकांत में नीलमाधव नीलगिरी पर्वत के ऊपर और फिर वहां विद्यापति उनके साथ जाते और पता चलता है कि भगवान यहाँ साक्षात पर निवास कर रहे हैं और देवताए उनकी सेवा करते हैं तो फिर राजा विद्यापति ये मंत्री जो मेन मंत्री थे इंद्रदम्न के उनका भाई था मुख्यमंत्री का या महामंत्री का भाई थे विद्यापति तो विद्यापति वापस जाते हैं भगवान की माला और पुष्प या प्रसाद आदि लेकर और वो जाकर राजा इंद्रदम्न को बताते हैं कि मैं वो स्थान देके आया हूँ मैंने इन आंखों से साक्षात भगवान को देखा है तो आप चलिए तो राजा इंद्रद्यम्न अपने पूरे राज्य के साथ मतलब हर व्यक्ति राज्य का तैयार हो गया था इंद्र के साथ चलने के लिए तो सारा उज्जैन खाली हो जाता है सारे के साथ आते यहां, तो आप दुवनेश्वर के आगे नीलमाधव जाते कंटिलो नाम का स्थान है वहां महानदी है तो नदी के किनारे आते तो ओरिसा का राजा उनको मिलता है और वो कहता है की अभी अभी बहुत बड़ा तूफान आया था जिसके द्वारा भगवान नील माधव अप्रकट हुए है तो जब वो सुना राजा इंद्र दुमन ने तो उन्होंने सोचा कि मेरे जीवित रहने का क्या लाभ यदि मैं भगवान की सेवा इस शरीर के द्वारा नहीं कर पाता हूँ तो आपने देह को त्याग करने के लिए तैयार थे लेकिन नारद मुनि ने उनको प्रचार किया और नारद मुनि उनको लेके आया अंदर यहाँ ये यह जो नीलाचल क्षेत्र है यहाँ लेके आए तो उनको कहा गया नारद ने कहा नारद ने कहा कि आप क्या करो इस स्थान में यज्ञ करो तो ये जो गुंडीचा मंदिर का जो एरिया है इसको कहते हैं महावेदी क्या कहते हैं महावेदी महा महावेदी जहां इंद्रद महाराज जब पहली बार नीलाचल क्षेत्र में प्रवेश किए तो उन्होंने यहाँ यज्ञ किया था कई दिनों तक यज्ञ करते रहे इस महावेदी इस स्थान पर और यज्ञ किया तो सबसे पहले एक नरसिम्हा यज्ञ से प्रकट हुआ जिनको यज्ञ नरसिम्हा कहा गया तो यहाँ जो अभी कीर्तन की आवाज आ रही है ना वो नरसिम्हा देव को यहाँ इंस्टॉल किया गया है पहले यज्ञ से निकले हुए जो विग्रह है नीलाचल क्षेत्र में वो नरसिम्हा देव है यज्ञ नरसिम्हा फिर उनकी पूजा अर्चना वहाँ शुरू की और फिर राजा फिर भी उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान की सेवा करूँ हाँ तो भगवान फिर कहते कि मैं एक बड़े से लक्कड़ के रूप में आऊंगा चक्र तीर्थ एक स्थान है पूरी में जय सारे बीच पर होटल्स तो है तो वहाँ एक चक्र तीर्थ है जहाँ भगवान दारु ब्रह्म में बहुत बड़े उड़ के रूप में आते हैं जिसके ऊपर शंकर चक्र गदा पद्म के निशान थे, और उस लकड़ को लाकर फिर उसके द्वारा हम सुनते हैं कि क्या किया जाता है, भगवान के विग्रहों की विग्रह बनाए जाते हैं एक एक व्यक्ति आता है जो बनाना शुरू करता है लेकिन वो कहता है कि मुझे आ, मैं इस प्रकार से बनाऊंगा कि सब पंद्रह दिन तक मुझे क्या करो क्लोज करके रखो और अंदर में बनाता रहूंगा विग्रह को जो ओल्ड व्यक्ति था तो जब लेकिन कुछ दिन हुए और उस रूम के अंदर से आवाज नहीं आ रहा था कार्विंग का या बनाने का जो शिल्पी था तो राजा जो महारानी थी राजा की जो पत्नी थी जिनका नाम था गुंडीचा क्या नाम था जिनके नाम से ये मंदिर है गुंडी मंदिर तो उस रानी ने कहा कि वो बुरा व्यक्ति जो कार्विंग कर रहा है डीटीज का वो मर गया होगा अंदर दरवाजा खोलो उसको पंद्रह दिन के लिए कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं पीने के लिए नहीं दे रहे हैं और आवाज भी नहीं आ रही है तो अपनी पत्नी ने बहुत उनको पीछे लगे, तब राजा इंद्रद्युम्न ने दरवाजा खोला तो देखा कि जो शिल्पी है वो अंदर नहीं था केवल भगवान के, के विग्रह थे और वो विग्रह कैसे थे आधे हाथ हा? उनको पाव नहीं है ठीक से आइज वगैरा नहीं है तो अर्ध सारी मूर्ति आधी आधी थी तो इंद्रदम्न महाराज बहुत दुखी हुए उनको लगा कि मैंने क्या अपराध किया भगवान का कि मैंने विग्रह पूर्ति होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया तो उन्होंने आमरण उपोषण किया कि मैं अपने इस देह को त्यागना चाहता हूं तो नारद जी उनको कहते कि नहीं ये जो स्वरूप तुम कह देख रहे हो ये कोई अभी नया स्वरूप नहीं है भगवान का ये स्वरूप मैंने कहा देखा था द्वारका में देखा था कहा देखा था द्वारका में।, में जब सारी रानियों ने जो सोलह रानियों ने रोहिणी को प्रश्न पूछा कि हे माता रोहिणी आप बताओ हम कृष्ण से इतनी प्रेम करती हैं एक कृष्ण की द्वारकाधीश की इतनी सेवा करती हैं लेकिन जब हम रात्रि में सोती है तो वो कृष्ण क्या करते हैं कृष्णा कृष्ण रात्रि में जब सो रहे हैं तो चिल्लाते रहते हैं हे hey यशोदा मुझे भूख लगी है बटर कहाँ है मुझे बटर खिलाओ कभी रुक्मिनी कहती की मेरी वेणी होती है ना वो पकड़ के खींचते की श्रीमती राधिका या कभी गोपियों का नाम लेते हुए चिल्लाते अपने गोल सखाओं का नाम लेते हुए चिल्लाते हैं या गौं का नाम लेते हुए चिल्लाते हैं वो कहते हैं कि वृंदावनवासियों ने क्या खिला दिया है बचपन में कि उनका इतना उनसे आकर्षण है उतना गहरा प्रीति है हम द्वारका में सब प्रकार की सेवाएं उनकी कर रही है कर रही है लेकिन हमारे प्रति उनका रंश मात्र भी प्रेम नहीं है तो रोहिणी ने क्या किया फिर क्या कारण है उसके लिए रोहिणी माता ने एक लंबा प्रवचन दिया सोलह 16, रानियों को और रोहिणी ने कहा कि देखो जब मैं वृंदावन की बातें जहां करूंगी वहा कृष्ण आए बिना रह नहीं सकते इसलिए उन्होंने कहा कि डोर कीपर एक व्यक्ति होना चाहिए तो सुभद्रा देवी को जो सबसे छोटे थे छोटे व्यक्ति को हम सेवा में लगाते नहीं तो वो सुभद्रा को कहा कि जाओ खड़ी रहो दरवाजे में खड़ी रहो और कृष्ण और बलराम आए तो हमें तुरंत बताना क्योंकि अंदर उनके बारे में चर्चा हो रही है कृष्ण की पोल खोलने जा रही थी कौन रुक्मी दे रोहिणी देवी रोहिणी माता तो फिर जब ये सुभद्रा खड़ी हो गई दरवाजे में तो वो अपने दोनों हाथ ऐसे इस ईश्वर पक, एक पकड़ा दरवाजा इस और एक पकड़ा और दोनों को ऐसे बच्चा कोई खड़ा होता है दरवाजे में कि आपको अंदर आने नहीं देंगे तो वैसे सुभद्रा खड़ी हो गई तो फिर कृष्ण उस दिन सुधरमा सभा में थे तो जब यहाँ कृष्ण कथा शुरू हो गए तो कृष्ण कहते बलराम चलो अभी मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है तो कृष्ण सुधरमा सभा से भागते हैं भागते हुए है, ये रुक्मिनी के महल में हो रहा था सारा तो वहां जाते हैं तो देखते कि अंदर कृष्ण कथा हो रही है जैसे जैसे कृष्ण नजदीक गए बलराम के साथ तो देखा सुभद्रा खड़ी है सुभद्रा के साथ ये दोनों भाई भी खड़े हो गए और इतना पूर्ण रूप ने ये जो वृंदावन की कथा है जिसको कहते ब्रज प्रेम कहानी वृंदावन के प्रेम की ये जो कहानी है जिसका वर्णन रोहिणी माता कर रही थी उसको सुनकर सुभद्रा भी भावावेश में आ गई उनके साथ और जैसे वो भावावेश में आ गई उसके हाथ क्या हो गए अंदर चले गए जो आय साले की बिल्कुल खड़ी थी और एक और जो कृष्ण थे एक और बलराम थे वो भी कृष्ण कथा को सुनकर भावावेश में आ गए और पिघल गया उनका बॉडी जिससे उनकी आईज बड़े बड़े हो गई हाथ अंदर चले गए अंदर चले गए, और ये तीनों एक ही स्थान में खड़े हो गए, तो उस समय नारद वहां आ गए, और नारद आए तो नारद ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया नारद ने कहा नारद कहने लगे कि मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा क्या कहा नारद ने हाथ उकेगा मैंने देखा मैंने देखा तो कृष्णा और ये ये है अटेंटिव अरिंग इतना अब्जर्ब हो गए थे तो जब नारद ने कहा कि मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा तो कृष्ण अपने बाह्य स्वरूप में आते हैं देखते कि अरे किसने देखा हम तीनों को तो देखा नारद ने देखा है तो नारद कहते हैं कि हे है कृष्णा आप मुझे ब्लेसिंग्स दो कि आपका ये जो स्वरूप है ये विशेष स्वरूप है बलराम और सुभद्रा के साथ तो कलियुगा के जीवों के लिए यह अवेलेबल होना चाहिए जो आपका दर्शन कर सके और विशेष रूप से आप प्रकट हो जाइए तो भगवान ने कहा निश्चित रूप से मैं अपना स्वरूप प्रकट कराऊंगा और कलियुगा के लोगों को अपने दर्शन के द्वारा धन्य करूंगा तो भगवान जब इंद्रदम्न को यह पता चला कि ये विशेष रूप है और मेरे लिए प्रकट हुआ है तो राजा इंद्रदम्न बहुत खुश हुए फिर भगवान ने कहा कि इंद्रदमुना तुम्हारा इतना इगरने से मेरी सेवा के लिए इतना मुझसे प्रीति रखते हो बताओ क्या चाहिए तो ने कार्विंगल चीजें भगवान से मांगी इस स्थान में। इसी स्थान में में इसी वो वो कार्विंग वगैरह हुआ था ओरिजिनल सारे जो लकड़ लाकर बनाए थे, जो स्थान है। तो फिर ने तीन मांगी। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण हाँ आप मुझे पहली चीज मांगी की मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए कोई संतान नहीं चाहिए मुझे उन्होंने इतना विशाल मंदिर आदि बनाया तो वो उन्होंने मांगा कि मुझे संतान नहीं चाहिए क्यों क्योंकि जब मेरी संतान आदि होगी तो वो आपका ये जो ऐश्वर्य है आपका जो धन और संपत्ति ऑपिल्स है उसके ऊपर अधिकार जमाएंगे और वो धन आदि का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है मेरे फादर की प्रॉपर्टी है तो इस प्रकार से उन्होंने कहा मुझे कोई भी संतान नहीं चाहिए और दूसरी चीज उन्होंने मांगी कि हे कृष्णा आपकी जो ये उंगलियां हैं ये कभी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए हमेशा क्या रहनी चाहिए भोगा खाते खाते गीली रहनी चाहिए मतलब हाथ धोने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए आपको आ? तो ये दूसरी चीज राजा राज ने मांगे थी और तीसरी चीज उन्होंने मांगे थे कि आप सदैव क्या करिए सारे जगत को दर्श आप आप आपका जो दर्शन है वो बहुत लंबे समय तक होना चाहिए आप बहुत कम समय के लिए रेस्ट ग्रहण कीजिए इसलिए भगवान लेट होते है किसके कारण इंद्रद्न के कारण कि जितने भी जीव हैं वैसे रात्रि में विभीषण आदि आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए देवतागण आते हैं भगवान का दर्शन और सेवा आदि करने के लिए शास्त्र कहते हैं तो इस प्रकार से राजा तीन चीजें मांगते हैं तो भगवान जगन्नाथ या कृष्ण बहाना बनाते हैं क्योंकि गुंडीचा के कोई पुत्र आदि नहीं थे तो भगवान ने कहा कि इस जगत के जो पुत्र और पुत्री है उनका तो आयु बहुत लिमिटेड है लेकिन मैं आपका पुत्र बनूंगा हाँ किसके साथ बलराम के साथ सुभद्रा के साथ और मैं साल में मतलब मैं आपके घर आऊंगा तो भगवान गुंडे चा के वचन को पालन करने के लिए जो वहाँ टेम्पल है उसको कहते नीलाचल और इस स्थान को कहते सुंदराचल क्या कहते हैं सुंदराचल वो द्वारका है द्वारका में भगवान लक्ष्मी के, के साथ निवास करते है ऐश्वर्य के साथ निवास करते है वहा प्रेम की कमी है क्योंकि क्या कारण है कृष्ण वृंदावन वासियों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं रोहिणी ने कहा कि यहाँ जो ये रानिया हैं उनका जो प्रेम है वो दस भागों में बटा हुआ है क्योंकि हर एक रानी के दस पुत्र थे और एक बेटी थी और एक कृष्ण थे तो उनका प्रेम कितनी जगहों में था बारह जगहों में उन्होंने कहा रोहिणी ने कहा आपका जो हृदय है उसके बारह टुकड़े हुए है और आप सबसे प्रेम कर रही हो बच्चों से भी बेटी से भी और फिर कृष्ण से लेकिन वृन्दावन वासियों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनका पूर्ण जो हृदय है वो किसके लिए है कृष्ण के लिए यही वृंदावन वासियों की खासियत है इसलिए कृष्णा कृष्ण की जो सर्वोत्तम भक्त है चैतन्य महाप्रभु ने कहा आराध्य भगवान ब्रजेश तनया ताम वृंदावनम रम्याचित उपासना व्रज वधु वर्गे न की हमारे आराध्य कौन है वृंदावन के नंद महाराज के पुत्र कृष्ण है और उनका धाम भी उतना ही हमारे लिए आराधनीय है जितने कृष्ण हमारे लिए आराधनीय हैं। और हम इस वृंदावन के कृष्ण की उपासना करते हैं तो हमारी प्रोसेस क्या है कोई हमें पूछेगा कि क्या विधि है जिसके द्वारा आप कृष्ण की सेवा करते हो तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे फॉलोअर्स को समझना चाहिए की हम कौन सी प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो वृंदावन की जो बालाएं हैं व्रज वधु है, है गोपीकाये हैं उन्होंने जिस भावना से कृष्ण की सेवा की है जितना समर्पण डेडिकेशन उस भावना से हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का मत था चैतन्य महाप्रभु प्रमुख एक प्रकार से शिक्षा थी तो भगवान उस नीलाचल को छोड़कर सुंदरा चल आते है उनको द्वारका इतना अच्छा नहीं लगता वो वृंदावन भागते हैं तो इसलिए भगवान क्या करते बहाना बनाते हैं रथ यात्रा का शास्त्र कहते हैं की जब भगवान स्नान करते है जैष्ठ पूर्णिमा में तो भगवान कहते कि मैं बीमार हो गया। वैसे वो अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ कभी एक साथ नहीं रहते। दक्षिण भारत के मंदिरों में जाओगे, तो वहां लक्ष्मी का टेम्पल बाहर है और विष्णु का टेम्पल एक और है वैसे यहाँ है लक्ष्मी का दर्शन किया आप सुबह। लक्ष्मी बाहर है और जगन्नाथ अंदर है प्राइवेसी नहीं है बहुत डिस्टेंस है।, है ना तो फिर भगवान क्या करते बीमारी का बहाना बनाते पंद्रह दिन के लिए हा? जब स्नान पूर्णिमा होती है जिस दिन उनका बर्थडे भी होता है स्नान पूर्णिमा में एक सोना कुआ है जिससे भगवान को अभिषेक कराया जाता है जल से चंदन का पानी आदि और फिर भगवान जब स्नान करते तो उनको बहुत बुखार आता है ठंड लगती है बीमार हो जाते हैं फिर पंद्रह दिन के लिए आपको जगन्नाथ का दर्शन नहीं मिलता उसको अनावसर कहते हैं तो फिर भगवान केवल लक्ष्मी को आनंद प्रदान करने के लिए उनके संगति में निवास करने के लिए वो पंद्रह दिन रहते हैं फिर भी वो किसके स्मरण में रहते सदैव वृंदावन वास के लिए तो वहाँ लक्ष्मी का परमिशन लेते हैं कहते कि मैं ना अभी थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ सैर करने जाना चाहता हूँ फ्रेश एयर प्राप्त करने के लिए जाना चाहता हूँ मैं अपने भाई बलराम और किसके साथ सुभद्रा के साथ तो भगवान रथ के ऊपर विराजमान होते हैं और वो बाहर निकलते हैं और निकलकर दो चीजें करते हैं एक तो सारे जगत को अपना दर्शन देते हैं और दूसरा अपने भक्तों को देखने में जगन्नाथ को बहुत आनंद आता है इसलिए उनकी आंखें बहुत लाल है जब दया की भावना होती है ना तो बहुत आंखें भर आती है तो वैसे भगवान जगन्नाथ की आंखें हैं तो इस प्रकार से भगवान अपने श्री मंदिर को छोड़कर लक्ष्मी का परमिशन लेकर इस गुंडीछा मंदिर आते हैं नौ दिन के लिए और शास्त्र कहते हैं कोई व्यक्ति एक बार भी आकर जब भगवान जगन्नाथ यहाँ निवास करते एक बार भी उस समय दर्शन करता है तो पूरे साल या कई ऐसे दिन बताए गए हैं कि उस मंदिर में जाकर दर्शन करने के समान है तो डिवोटिज रथ यात्रा में आते हैं और रथ यात्रा एक अमेजिंग ऑपिल्स है जगन्नाथ का रथ यात्रा को देखना मीन्स महसूस करना की जगन्नाथ वास्तव में क्या है जगत के नाथ है इतना बड़ा जो रोड है वो हर साल गिनेज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स को तोड़ते जाता है कि एक ही समय में एक ही रोड पर इतने लाख लोग इकट्ठा है कई ग्यारह या कितने लाख लोग पन्नाग एक पन्नाग ही समय होते हैं पंद्रह बीस लाख और इतना भरा रहता है रोड और भगवान जगन्नाथ को खींचते हैं बलभद्र सुभद्रा को खींचते हैं तो भगवान रथ वहां से में एक मत एक प्रकार से कुरुक्षेत्रा से वृंदावन आते हैं तो रथ यात्रा का अर्थ यही है कृष्णदास कविराज कहते हैं कृष्ण लैया ब्रजे जाबो ये भाव अंतरे रथ यात्रा का मीनिंग क्या है शॉर्ट फॉर्म में कि कृष्ण को लेकर मैं वृंदावन जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये रथ यात्रा का मूड जब भक्त लोग प्रकट करते रथ यात्रा के समय तो भगवान जगन्नाथ यहाँ आते हैं और चैतन्य महाप्रभु यहाँ विशेष उन्होंने एक लीला की है कि जब रथयात्रा के एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लाते थे और यहाँ इस पूरे मंदिर का हर एक कोना सफाई करते थे खुद चैतन्य महाप्रभु झाड़ू लगाते थे अपने अंदर देखा ना वो खाली था सिमासन। तो भगवान आकर वहां निवास करते है नौ दिन के लिए तो उस मंदिर में आपको कुछ नहीं मिलेगा ना प्रसाद मिलेगा ना कुछ सब कुछ यहाँ ही होता है दर्शन प्रसाद आरती सारी चीजें यहाँ लोग वहां जाना भूल जाते है नौ दिन के लिए और भगवान फिर यहाँ सबको दर्शन आदि देते है तो चैतन्य महाप्रभु भगवान यहाँ आने से पहले तैयारी करते क्या तैयारी करते हैं पूरे मंदिर को सफाई करते हैं तो महाप्रभु उससे हमें ये शिक्षा देते हैं कि वास्तव में हम अपने आप, हृदय में कृष्ण को इनवाइट करना चाहते हैं हृदय में धारण करना चाहते हैं तो ये जो अनर्थ है भौतिक आसक्ति है इनको क्या करना होगा सफाया करना पड़ेगा जब तक ये अनर्थ और आसक्ति भौतिक आसक्ति नहीं रहेगी रहेगी तब तक कृष्ण निवास नहीं करेंगे हा? तो भगवान चाहते हैं कृष्णा हमारे हृदय को कैसे चोरी करेंगे क्योंकि हमारा काला हृदय है भगवान भक्तों के हृदय को चुराते है हा? लेकिन ऐसे काले गंदे हृदय को नहीं चुराते इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले जोड़ दिया चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम की एक भक्त बनने की जो पहली स्टेप है की मैं अपने हृदय को कैसे साफ करो और इसके लिए जो उत्साहित नहीं है वो व्यक्ति भक्त बन ही नहीं सकता फिर सफाई के लिए क्या क्या आवश्यक है सफाई के लिए चैतन्य महाप्रभु ने पांच चीजें दी है पांच चीजें क्या है नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवतम को सुनना भक्तों का एसोसिएशन करना धाम मथुरावास धाम में जाकर निवास करना और पांचवी चीज है भगवान के विग्रहों की सेवा करना श्रद्धा के साथ तो ये पांच चीजों को हम फॉलो करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये पांचों में से हर एक चीज इतनी पावरफुल है कि वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है तो इस प्रकार से एक भक्त को इन चीजों को स्वीकारना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना चाहिए जब उन्होंने ये सफाई किया चैतन्य महाप्रभु तो उन्होंने फिर उसके बाद बहुत कीर्तन किया वहाँ जाकर उस जगह नरसिम्हा टेम्पल में छोटा सा है फिर इतने नाचे चैतन्य महाप्रभु इतने नाचे कि अद्वैत आचार्य के पुत्र थे छोटे से बालक वो भी नाचने लगा नाचते नाचते वो हो गया अद्वैत आचार्य को लगा कि मेरे बेटे ने शरीर छोड़ दिया अद्वेत आचार्य रोने लगे जोर जोर से रोने लगे फिर चैतन्य महाप्रभु गए और अच्छुत के इसमे हाथ रखा क्या अच्छुत उठ उठो और क्या करो क्रिश्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे फिर अचुतानंद उठते हैं और सारे भक्तों के संग में कीर्तन करते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु सब चीजों के बाद प्रसाद सर्व करते हैं इस पैसेज में और चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो गए थे भक्तों की सेवा को देखकर कि अपने हाथ से खुद सबके सबके थाल में सबके प्लेट में प्रसाद डाल रहे थे और चैतन्य महाप्रभु के हाथ में इतना प्रसाद आता था कि पांच व्यक्ति एक ही बार खा सकते थे इतना डालते थे और सबको उन्होंने बांट दिया लेकिन कोई भी व्यक्ति महाप्रसाद गोविंद नहीं बोल रहा था क्योंकि सब क्या चाहते थे कौन बैठे सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु तो महाप्रभु बैठना नहीं चाहते थे महाप्रभु का हाथ पकड़ा स्वरूप दामोदर रामानंद राय और उनको बिठाया जब उन्होंने शुरू किया तब तो बाकी भक्त ग्रहण करने लगे तो एक्चुअली ये जगन्नाथपुरे यदि चैतन्य चरित को आपको देखना है लाइव आ, तो चैतन्य चरितमृत को आकर जगन्नाथपुरी में सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए तो आप क्या करोगे हर की जो गली है हर जो रास्ता है ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से भरा पड़ा है हाँ तो इसके लिए भक्तों को हमेशा उत्साहित होना चाहिए प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रभुपाद ने कहा मैंने रात रात भर जागा हूं प्रभुपात ने अपनी नींद खो दी हाँ लेकिन उन्होंने कहा मेरी एक कंप्लेंट क्या है भक्त लोग बांटते तो है मेरी पुस्तकें लेकिन मेरी कोई पुस्तक है पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं।, नहीं। अब देखो गोस्वामियों ने छाछ पीकर ग्रंथ लिखे और हम ये पनीर खाके नहीं पढ़ पाते ऐसी <laughs> हमारी दयनीय स्थिति है प्रभुपाद रात को बारह बजे ग्यारह बजे उठते थे सुबह चार बजे तक अनुवाद करते रहते थे किसके लिए यानी की दूसरे लोगों के लिए हम जब मंदिर में आते हैं थोड़ा सा जब शुरू करते भक्त बन जाते है लगता है कि अभी मैं भक्त बन गया बोल जाता है कि मैंने एडमिशन लिया है वो ग्रंथ पढ़ना आदि ये उसके लिए सोचता नहीं हो कहते सेकेंडरी है हाँ तो एक भक्त को हमेशा उत्साहित होना चाहिए जो भक्ति युक्त ग्रंथ है उनका अच्छे से अध्ययन करना चाहिए और जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमारा जो मैड माइंड है वो कृष्ण में लगना शुरू होता है इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा सिद्धांत बलिया चित्ते ना आलस जहां लागे कृष्ण मानस एक भक्त को भगवत शास्त्रों को समझने के लिए सिद्धांत फिलोसफी आदि को समझने के लिए आलसी नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना हम इन शास्त्रों की बातों को समझेंगे तो उतना ही हमारा ये जो मन है एकाग्र होकर कृष्ण में लगना शुरू हो जाता है अन्यथा इस पागल मन को कृष्ण में लगाना असंभव है तो इसलिए हम यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं चैतन्य महाप्रभु या प्रभुपाद के ग्रंथों को कैसे मैं अध्ययन करूँ कैसे अपना टाइम अधिक से अधिक लगाऊ प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम